योग क्या है कर्मयोग संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान के प्रति शरणागति और प्रार्थना की तुलना में कर्तव्य भावना से अधिक प्रेरित होते हैं मृत्यु के बाद क्या होगा इस दृष्टि से वे संसार को देखना पसंद नहीं करते उनके लिए वर्तमान संसार ही यथार्थ संसार है और उसमें उनका मन और शक्ति इतनी लग जाती है कि उन्हें सपनों अथवा दार्शनिक धारणाओं के लिए समय नहीं रहता वे अनुभव करते हैं कि उनका कर्तव्य अपने प्रति अपने पड़ोसियों पर, के प्रति और राष्ट्र के प्रति है अगर उनका हृदय व्यापक है तो वे अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी विश्व और मानवता के प्रति भी मानते हैं स्वभाव से ही कर्मठ एवं महत्वाकांक्षी होने के कारण वे हर समय किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं जब तक वे किसी एक विचार को कार्य में परिणत करते हैं तब तक सैकड़ों विचार उनके दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं अगर वे जीवन में सफल होते हैं तो वे बहुत बड़े देशभक्त राजनीतिक नेता समाज सुधारक परोपकारी वैज्ञानिक या लेखक आदि बन जाते हैं इस तरह वे अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार अपनी अदम्य ऊर्जा को एक अथवा अनेक कठिन कार्यों में लगा देते हैं यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि ऐसे फुर्तेले व्यक्ति ईश्वर के राज्य से बाहर होते हैं क्योंकि वे ईश्वर की विधिवत पूजा नहीं करते इनमें से कई उच्च आदर्शों द्वारा प्रेरित होते हैं और वे ईमानदार लगनशील और आत्मत्यागी होते हैं कभी कभी उनमें ऐसा गुण पाया जाता है कि प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति केवल उनकी प्रशंसा ही नहीं करता बल्कि स्वयं भी वैसा ही होना चाहता है विश्व के किसी भी दृष्टि से हम सभी भगवान के निकट हैं केवल संकीर्ण और पागल व्यक्ति ही ऐसा कहने का दावा करेगा कि जो व्यक्ति धार्मिक परंपराओं से परे हैं उससे किसी प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए हमारी प्रत्येक क्रिया चाहे वह अनजाने ही क्यों न हो उसी महत्व सत्य तक पहुंचने का प्रयास है अगर कोई धार्मिक व्यक्ति सचमुच में यह विश्वास करता है ईश्वर चीटी के पदचाप को भी सुनता है तो वह उनकी कभी अवहेलना नहीं करेगा जो निष्काम कर्म को ही केवल धर्म मानते हैं ऐसे लोग सचेतन रूप से ईश्वर की खोज भले ही न करते हों लेकिन कौन जानता है शायद ईश्वर ही ऐसे लोगों की खोज करता हो यहाँ एक कठिनाई है मनुष्य की संकल्प शक्ति और उसकी क्षमता सीमित है एक मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार सदा ही सफल नहीं हो सकता सिकंदर शार्जमेन नेपोलियन इतिहास में बड़े नाम हो सकते हैं किंतु अपने व्यक्तिगत जीवन में वे सब असफल थे वे भग्न हृदय और निराश होकर ही मरे जब प्रारंभ में सफलता उनके पास आई तो वे फूले न समाए किंतु जब उनके भाग्य का चक्र घूम गया तो असफलता उनके प्रत्येक पद का अनुगमन करने लगी अंत में उन्हें ज्ञात हुआ कि मानव जीवन में बड़े से बड़े शक्तिशाली पुरुष को भी उस अज्ञात शक्ति के सामने हार कर झुकना पड़ता है जो धीरे धीरे किंतु नियमित रूप से आसुरी वृत्ति को कुचलती है उन्होंने यह भी अनुभव किया कि मानव लालसा ही सब कुछ नहीं है और एक समय आता है जब उसकी लालसा धूल में मिल जाती है पहले पहल जब उसकी लालसाओं और महत्वाकांक्षाओं को धक्का लगा तो वे क्रोधित और नाराज हुए प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह अच्छा हो या बुरा जीवन में सुख चाहता है लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय तक काफ़ी संघर्ष के बाद वह यही पाता है कि धीरे धीरे वस्तुएं उसकी पकड़ के बाहर जा रही है वह उन्हें जितना ही पकड़ना चाहता है उतनी ही वे उसकी पकड़ से दूर चली जाती है और अंत में वह महसूस करता है कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ ही गए अपने जीवन के अंतिम दिनों में नेपोलियन ने ठंडी सांसें लेकर कहा था कि जिस साम्राज्य का उसने निर्माण किया था वह बालू पर निर्मित था आखिर कर्तव्य क्या है यह विशुद्धतः मानवीय गुण है जिसका प्रारंभ सामाजिक चेतना से होता है और अंत अहंकार अथवा आत्म से इसलिए वर्षवर्स ने अपने नैतिक उत्साह में इसके बारे में कहा था कि यह ईश्वर ध्वनि की दृढ़ पुत्री है कोई भी व्यक्ति संसार से सारे कष्टों को दूर नहीं कर सकता आप एक क्षेत्र से कष्ट दूर कर सकते हैं अगर आप कर सकें तो यह दूसरे क्षेत्र में प्रकट होता है मानवता के उषा काल से ही मानव इस धरती के कष्टों को दूर करने का प्रयास करता रहा है लेकिन वह कहाँ तक सफल हुआ है हमारे समय इस हमारे समय तक इसका उत्तर युद्ध रक्तरंजित क्रांतियां अकाल और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए घातक रोगों के प्रचलन से दिया जाता है हमारी तथाकथित सभ्यता और संस्कृति केवल मोहक आवरण भर प्रतीत होती है जिसमें मानव की बर्बरता छिपी हुई है आज मनुष्य विज्ञान कला और दर्शन आदि के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है लेकिन यह संदेहास्पद है कि वह अपने पूर्वजों से जो हजारों वर्ष पहले थे अधिक सुखी है यह निराशा से उत्पन्न कोई अतिशयोक्ति नहीं है बल्कि कठोर यथार्थ का एक सहज कथन है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती चाहे उससे हम कितनी ही घृणा क्यों न करें